नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और आशा करता हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे तो आइए आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ विशेष मेहमान हैं आज के आप हमारे खास हिमानी मेहता जो खास हमारे साथ जुड़े हुए हैं चित्तौड़ से हैं बहुत बहुत स्वागत है हिमानी जी आपका जी धन्यवाद कैसे हैं आप मैं बिल्कुल अच्छी हूँ आप सब ठीक है जी जी हम बहुत ठीक हैं और हमारे साथ आज इस शो को सजाने के लिए बीच बीच में गाने सुनाएंगे डॉक्टर बरका राखी नागपुर से जुड़ी हुई हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है दे दे। नमस्ते इसके साथ में एक और कलाकार भी हमारे साथ हैं ऐश्वर्या इनका भी बहुत, बहुत बहुत स्वागत है आप सुन रहे हैं रिजुमा दुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम मुलाकातें इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले हिमानी जी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए आप एक कवियत्री हैं और साथ ही साथ लिखने का काम भी करते हैं कोविड 19 पे भी आपने कविता लिखने की कोशिश की है और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा अपना परिवार के बारे में और किस तरह से ये लिखने का जो हैबिट है या लिखना आपने कब से शुरू किया उसके बारे में बताइए जी लिखना मैंने काफ़ी पहले शुरू किया था जब मैं में पढ़ती थी और लिखने का शौक एक्चुअली मुझे अपने फैमिली से मिला है मेरे दादाजी प्रेम नारायण जी वो लिखने के शौकीन थे मेरे बड़े दादा मेरे बड़े दादी श्रीमती शकुंतला मेहता ये सब हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरह से हिंदी के लेक्चरर्स हैं मेरे ननिहाल परिवार में भी सभी काफी रुचि रखते हैं लेखन में तो मुझे इन सभी से लिखने की प्रेरणा मिली है और उसी को लेकर मैंने लिखना शुरू किया है शुरुआत मैंने की थी अपने दादा के देहांत के पश्चात लिखने की उनकी याद में कुछ पंक्तियाँ लिखी थी अच्छा अच्छा अच्छा मेरे पिता और माता मेरी मोटिवेशन का सबसे बड़ा कारण है और साथ ही साथ मेरी मासी बुआ वगैरह सब का कहीं ना कहीं सहयोग मिल रहा है जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ने का प्रयास करती जा रही हूँ जी जी जी हिमानी मेहता मैं चाहूंगा की वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं करंट सीने के बारे में बताइए जी जी वर्तमान में मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ उदयपुर में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल करके अ, मेरे स्कूल जो टेंथ तक है हाल में तो मैं वहाँ पर इंग्लिश और सोशल वगैरह की क्लासेस लेती हूँ और उसके अलावा मैं कोचिंग क्लासेस लेती हूँ और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई कर रही हूँ एग्ज़ाम्स की प्रिप्रेशन कर रही हूँ मैंने हिंदी में एम किया है बी और बी एस टी सी भी कर चुकी हूँ हिमानी जी बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर खुशी हुई और मैं चाहूंगा कि डॉक्टर हमारे साथ है नागपुर से आपके स्वागत में एक गीत जरूर गाएं और डॉक्टर मैं कि आप एक छोटा सा आपको अंतरा जरूर सुनाइए हमें हिमानी मेहता को भी अच्छा लगेगा जी बिल्कुल हिमानी जी के लिए एक बहुत प्यारा था लता जी का गाया हुआ रजनी का टाइटल सॉन्ग सुना क्या बात है पीत पिया की मेरे अनुरागी मन में बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया अच्छा सुनाया आपने Thank you. <laughs> तो आइए अब हम लोग हेमानी से जुड़ जाएंगे और उनके कविताओं का आनंद उठाएंगे हेमानी जी मैं चाहूंगा कि एक अच्छा मोटिवेशनल कविता जरूर हमें सुनाइए और हमारे दर्शक मित्र जो हैं सभी हाँ. जुड़ गए और इसमें से पांडुरंग गायकवाड़ जी दुबई से नमस्कार लिख के भेजा है और इसके साथ में भारती रावल जी ने हाय लिख के भेजा है और साथ ही साथ आशा पांडे ओझा उदयपुर से आपका स्वागत किया है सभी का स्वागत लिख के भेजा है और इसके साथ में पांडुरंग जी ने वापस भेजा है और धारना सचदेव ये भोपाल से हैं आप सभी को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करके लिख के भेजा है और इसके साथ में दुबई से ये वाशिंगटन डीसी से विबा कपानी जी ने भी वेलकम लिख के भेजा है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका और इसके साथ मैं समोद सिंह जी ने भी याद किया है कमांडो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमें याद करने के लिए और इसके साथ में एक और हमारे भरत रावल जी ने भी याद किया है वेलकम ऑल ऑफ यू करके और अनुजी मुंबई से फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं वेलकम लिख के भेजा है उन्होंने भी स्वागत किया है और भरत रावल जी ने फिर से याद किया बरका जी का गीत अच्छा लगा उन्होंने मैसेज किया है तो आइए आगे बढ़ते हैं आप सभी के मैसेजेस के साथ साथ मैं हिमानी जी को कहूंगा कि एक मोटिवेशनल कविता जरूर पाठ करें जी जी बिल्कुल तो ये कविता मैंने अभी हाल ही में स्पॉर्ट इवेंट के प्रोग्राम के लिए लिखी थी और जिसका सारा श्रेय कार्तिकेय जी और अवधेश भैया तो देना चाहूंगी उन्हीं के ऊपर ये कविता मैंने लिखी थी कि इस प्रतिदिता के युग में कुछ अलग करके दिखलाते हैं इस प्रतिद्वंदिता के युग में कुछ अलग करके दिखलाते हैं जहां सब अकेले बढ़ना चाहें हम मिलकर कदम बढ़ाते हैं सुख और दुख की झड़ियों के बिन ये जीवन ही बेमानी है गिरना उठना थमना चलना बीत हुई ये पुरानी है चलो उड़ के आसमां को छू के एक नई पहचान बनाते हैं इस प्रतिद्वंदता के युग में कुछ अलग करके दिखलाते हैं दुर्गम है पथ पहुँचोगे कब ये राह बड़ी चट्टानी है जब हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो कई आ, हमें ऐसे कमेंट मिलते हैं कि बहुत कठिन रास्ता है तो उस पर लिखा है कि दुर्गम है पथ पहुंचोगे कब ये राह बड़ी चट्टानी है अपनी मंजिल तक पहुंचा दे एक ऐसी राह बनानी है बाधाओं से अब क्या डरना चलो पर्वत से टकराते हैं इस प्रतिद्वंद्विता के युग में कुछ अलग करके दिखलाते हैं वो जीत गया मैं हार गया वो जीत गया ये हार गया ये बात मन में नहीं ला कई बार ऐसा होता है कि हम लोग किसी प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करते तो एक आदमी जीत गया तो इसका ये मतलब नहीं कि बाकी के हम सब जिन्होंने भी किया हम हार गए हमें एक मौका मिला है एक प्रयास और करने का तो वो जीत गया मैं हार गया ये बात मन में नहीं लानी है मौका खोकर मौका पाया अब ऐसी सोच जगानी है खुद से मैं नहीं हारा तक चलो ये विश्वास जगाते हैं इस प्रतिद्वंदिता के युग में कुछ अलग करके दिखलाते हैं धन्यवाद ये कविता मैंने अवधेश भैया को और कार्तिकेय जी को लेकर ही लिखी थी क्योंकि उन्होंने मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया कि मुझे कोई मंच अभी तक मिला नहीं था तो उन्होंने मुझे निखारा तो वो इस प्रतिद्वंदिता के युग में भी ऐसे काम कर रहे हैं लोगों को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये उन्हीं के लिए थी क्या बात है अदेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपने हिमानी जी को मंच पे लेके आने का प्रयास किया है और अच्छे अच्छे मंचों पर उन्हें ले जाएंगे अब तो एक बार स्टेज पे आने के बाद फिर दौड़ते रहते आदमी तो हिमानी जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जब लिखने का जैसे कि आपका बचपन से ही शौक रहा आपको परिवार वालों ने उनकी प्रेरणा से आप आगे बढ़े लिखने में तो सबसे पहले परिवार के लिए अगर कुछ लिखा हो अपना पिता के बारे में तो थोड़ा सा मुझे बताइए माता पिता या बंधु भाई इनके ऊपर कुछ लिखा हो तो उसपे हाँ, जी आ, मैंने आ, काफी कुछ लिखा है अपने पिता के लिए लिखा है दरअसल जब मैं दूर उदयपुर गई थी पढ़ने के लिए तो कुछ पंक्तियां अपने पिता के लिए लिखी थी रुन्ध सा गया है गला आंखें हुई है नम लाख कोशिशों के बाद भी आंसू नहीं रहे थम ना मुझे फासलों की ख्वाहिश थी ना आपने मांगी थी दूरिया सीने में दर्द को लिए फिर भी प्यार है दर आपकी सोहबत थी हसरत मेरी आपकी चाहत थी मन्नत मेरी आपका हाथ था हिम्मत मेरी, आपकी मोहब्बत जन्नत मेरी। क्या? बारे? आज आप वहां दर्द में हैं, यहाँ रो रही है बेटी आपकी वादा है वादा है आपसे लाऊंगी मैं वो दिन जब सारी खुशियां आपकी जोली में होगी जब आपकी खुशी में जुमेगी दुनिया पूरी और मुस्कुराहट का राज होगी बेटी आपकी तो ये पंक्तियां मैंने काफी पहले अपने पिता के लिए लिखी थी बहुत और आ, ऐसे मैंने अपनी नानी के लिए भी एक दादी और नानी उनके लिए भी मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी जो एक गाने के तौर पर लिखी थी जिसको मैं एक लय में गाती हूँ तो मैं आपको जरूर वो सुनाना चाहूंगी मेरे पाकी माँ मेरी माँ की माँ मेरे पाकी माँ मेरी माँ की माँ दादी माँ नानी माँ सबसे प्यारी सबसे न्यारी सबके मन की सुनने वाली आज अकेली खड़ी हुए प्रीत के धागे बुनने वाली बात तुम्हारे की बोल दे सारी गाँट तुम्हारे की दे सारी मैं मैं ना ना तेरी तेरी सुनने वाली नादी माँ मा, मा, मेरे पा की माँ दादी माँ धन्यवाद क्या बात है बहुत सुंदर बहुत बढ़िया हिमानी मैं तो बहुत ही अच्छा आपने लिखा मेरी माँ और चाहूंगा कि वर्तमान समय को देखते हुए कोरोना वायरस जी जी ऐसे में हल्का फुल्का माहौल होना चाहिए जो जरा हमें मुस्कुराहट दे गुदगुदाहट दे तो मैंने कोरोना को लेकर के कुछ ऐसा ही लिखने का प्रयास किया है जिससे हम कोरोना की जो तकलीफे हैं उसको थोड़ा भूल करके और किसी और दिशा में भी भी सोचें जब जब कोरोना कोरोना कोरोना के के के डर से के डर से से कंपित कंपित है है दुनिया दुनिया तमाम तमाम तब के चलते हो गए कुछ ऐसे काम ने मचा दिया सारे देश में कहराम विख्यात हुए कई लोग के आ गया अखबारों में नाम जो कोरोना महामारी इसकी वजह से कई लोग का नाम अखबार में आया है की अरे इनको कोरोना कोरोना हो हो हो गया, हो गया, गया उनको तो कहीं लोगों को इस बात से प्रसिद्धि मिली है, प्रमोट hmm. हो गए हैं विद्यार्थी, निकल परिणाम, आपने देखा hmm. ही होगा सभी विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया है सभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्टूडेंट्स को तो कि प्रमोट हो गए विद्यार्थी निकल गया परिणाम बच्चे भी हो गए पास बिना दिए एग्जाम बी पॉजिटिव कहते थे जो बंदे हमेशा मतलब जो भी लोग है हमें कहते हैं कि मोटिवेट रहो हमेशा तो पॉजिटिव रहिए पॉजिटिव रहिए तो अब तो बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव कहते थे जो बंदे आज पॉजिटिव का नाम सुनते ही वो पड़ जाते हैं ठंडे कि आज ठंडेटिव का नाम सुनते ही वो पड़ जाते हैं ठंडे यार दोस्त सब छूट गए हैं यार दोस्त सब छूट गए हैं सेटाइजर से हो गया है प्रेम यार दोस्त सब छूट गए हैं सैनिटाइजर से हो गया है प्रेम आउटडोर सब बंद हुए अब मोबाइल पे आ गए गेम जो बच्चे जाते नहीं थे रसोई में जो बच्चे जाते नहीं थे रसोई में वो साफ कर रहे हैं कढ़ाई और कहते रहते हैं ईश्वर से हे भगवान इससे तो अच्छी थी पढ़ाई हे भगवान इससे तो अच्छी थी पढ़ाई कपड़ों के जितने रंग नहीं हैं, मास्क की उतनी वैरायटी है कपड़ों के जितने रंग नहीं है मास्क की उतनी वेराइटी मैचिंग मास्क लगाकर सेल्फी डाल रही है आंटी हे मैचिंग मास्क लगा के सेल्फी डाल रही है आंटी चलिए अब इस कोरोना के बारे में कुछ और अच्छा बताती हूँ कि जो अब तक समझ ना पाए हमें वो कोरोना सिखला रहा है जो अब तक समझ ना पाए हमें वो कोरोना सिखला रहा है डिस्टेंस रखो डिस्टेंस रखो पर सोशल रहो ये बात बतला रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है बट सोशल रहना भी जरूरी है एक दूसरे का हाल जानना ये जरूरी है गांधी स्वच्छ भारत का सपना जो अभी गांधी जयंती आने ही वाली है और यह सपना होना का बहुत ही पुराना है कि गांधी का स्वच्छ भारत का सपना सच होने जा रहा है बहुत सारों ने कोशिश की मोदी जी अपनी बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लोग उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं तो थे कोरोना ने कर दिखाया कि हाथ धोना सफाई रखना कोरोना समझा रहा है हाथ धोना सफाई रखना कोरोना समझा रहा है गले मिलना और शेख हैंड अपनी पहचान खोते जा रहे हैं पहले जो हम लोग मिलते थे गले मिलते थे शेख हैंड करते थे hmm. तो गले मिलना और शेख हैंड अपनी पहचान खोते जा रहा है नमस्ते की भारत की ये आदत नमस्ते की भारत की ये आदत सारा विश्व अपना रहा है सारा विश्व अपना रहा है धन्यवाद वाह वाह क्या बात है क्या बात है बहुत खूब हिमालय जी बहुत अच्छा लगा बहुत सुंदर कविता आपने वर्तमान समय पर देखते हुए सुनाया मैं और इस बीच ऐश्वर्या जी आ गए हैं छोटा सा ब्रेक लेते हैं मैं ऐश्वर्या है जी गीत आप सुनाइए जी नमस्ते सबको हाँ। और अभी मैं जो गाना प्रस्तुत करने वाली हूँ वो एक बहुत ही जी जी जी अच्छा सोशल मैसेज देता है हमें कि हम सबको एक होके रहना चाहिए तभी हम सब जिंदगी में खुश रह पाएंगे और हंसी खुशी से रह पाएंगे सब मिलजुल रखेगी मैं वही सुनाने वाली हूँ स्वागत सुना एक जादू का पेड़ जिस पे सारे पूजी दुनिया भर के का एक जादू का पीढ़ लता जितनी साड़ी पंछिया दुनिया भर की त्वला यार का सरगम प्यारम मिली पिया हो किसी पे पी भे हो एक डाली पिया हो, दूजी किसी भी संतरिया किसी हो भर पे, पे स्वाद मिले लगाए मिलजुल बात दिखाई दुनिया भर की बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत शुक्रिया शुक्रिया आगे बढ़ते हैं फिर से मैं हिमानी जी से जोड़ना चाहूंगा आप सभी को हिमानी जी मैं चाहूंगा कि अभी हम लोग जैसे वर्तमान समय की जो बातें आपने कोरोना इस कविता में तो बता ही दिया है लेकिन आने वाला जो समय है जैसे स्कूल खुलेंगे या फिर सिनेमा हॉल खुलेंगे और भी कुछ चीजें जो बंद है वो खुलेंगे तो क्या आप सोचते हैं कि उसमें कैसा पहले जैसा हम लोग जा सकते हैं या ये कंटिन्यू हमारा जो ये सिस्टम बना हुआ है इसी के साथ रहेंगे कब तक आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर पर बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम को जिस तरह की बातें हो रही है और जो कविताएं आप सुन रहे हैं जो गाने आप सुन रहे हैं उससे आप सभी को मोटिवेशन मिल ही रहा होगा और आइए मैं चाहूंगा कि अभी जो कुछ चीजें लॉकडाउन के बाद हम लोग अनलॉक की क्रिया में चल रहे हैं अभी तो अनलॉक में जो चीजें हो रही हैं उसको देख के आपका कवि मन क्या कहता है स्कूल खुलने वाले हैं और भी बहुत सारी चीजें खुलेंगी तो क्या हमारा रवैया होगा कि इस तरह का हम लोग फील करेंगे और कैसी चीजें होगी जी जैसे कि मैं हमेशा ये कहना होता है की बाधाओं से तो डरना तो है नहीं उनसे लड़ना है तो एक प्रकार से ये भी एक समस्या ही है हमारे लिए तो हम इससे बिल्कुल अच्छी तरह अच्छी तरह से धीरे धीरे करके ही सही माहौल फिर से वैसा ही होगा आशा हमेशा रखनी चाहिए किसी भी की। तो अभी जैसे हमेशा नहीं सुख हो चाहे दुख आता जाता तो, तो आशावान हमेशा बने रहना चाहिए जी हमारी और मोटिवेशनल कविता आप सुनाइए हमारे सभी दर्शक मित्रों को हमारे कुछ दर्शक मित्र जो देख रहे हैं उन्होंने मैसेज किया यश शर्मा ने ऐश्वर्या भेजा है। ऐश्वर्या आपके लिए मैसेज आया है मनीषा मेहता जी ने भी वाह जोरदार हिमानी करके लिख के भेजा है और हिमानी जी आपके लिए भी काफी मैसेजेस आए हैं बहुत सुंदर वेरी गुड करके अब बहुत चलिए मैं चाहूँगा कि एक मोटिवेशनल कविता जरूर सुनाइए जी मैं अब आपको एक कविता बिल्कुल सुनाती हूँ मोटिवेशनल तो है लेकिन ये है एक शहीद सैनिक जो सैनिक लड़ने जाता है तो उसकी पत्नी की क्या हालत होती है उस पर और तो उसके मन में क्या भाव आते होंगे दूरी हो तो अंत भय खाता है इतनी सी भी दूरी हो तो अंत भय खाता है, हाँ। तो है तूफानी आशंकाओं से मन भरा आता है की पावनता है की पावनता है अपने इस बंधन में, फिर भी क्यों ज्वार उमड़ आता है मेरे नयन में अब मैं अपनी कविता आपको सुनाना चाहूंगी मैंने लिखी है सलामत तो रहे हर दम रब से परी याद कर सलामत तो रहे हर दम रब सिफरी याद करती हूँ तुझे मैंने के चाहल में खुद को तैयार करती हूँ तुझे मैंने के चाहल में खुद को तैयार करती हूँ चूड़ी बिंदिया चूड़ी बिंदिया न गजरे चूड़ी बिंदिया कंग न गजरे कमै श्रृंगार करती हूँ सलामतू नहीं हर तुम रब से याद करती हूँ तेरे कदमों की आहट से तेरी पहचान करती हूँ मैं अपनी जिंद बस तेरे ही नाम करती हूँ मैं सब कुछ भूल जाती हूँ तुझे जब याद करती हूँ मैं सब कुछ भूल जाती हूँ कि जब तुझे याद करती हूँ तेरे आने की मैं उम्मीद तेरे आने की मैं उम्मीद हर बार करती हूं तेरे तेरे करती तेरे तेरे आंगन आंगन की की चौखट चौखट पे पे ही तेरा इंतजार जब उसका पति गई तो तब की बात है जब वो युद्ध क्षेत्र में होता है और वो उसे याद करती है लेकिन जब उसका पति उसके साथ होता है उसे छोड़कर युद्ध क्षेत्र में जा रहा होता है तो वो क्या पंथियां उसे कह कर विदा करती है कि तू भारत का बेटा है कि तू भारत का बेटा है, है मेरे हमारा से पहले तू भारत का बेटा है मेरे हमारा से पहले कि मेरा जीवन शाही होने से भारत माँ का बेटा है तू भारत माँ का बेटा है मेरे हमारा से पहले लड़ने से कतराना तू लड़ने से नकदा बैरीगर तू लड़ने से नकदाना बैरीगर जान भी ले कि चाहे दुश्मन तुझे मारने को ही क्यों ना उदारू हो जाए पर तू लड़ने से मत घबराना तू भारत माँ का बेटा है Hmm. जब सर हद पे जाते हो मुस्कुरा कर ये करती हूँ सर हद पे जाते हो मुस्कुरा कर ये कहती हूँ मैं तुझे नाज करती हूँ तुझ पे नाज करती हूँ मैं बारह बात करती हूँ क्या बात है क्या बात मैं बार करती हूँ मैं सब कुछ भूल जाती हूँ तुम्हें जब याद करती हूँ सलामतु से परी याद करती हूँ बहुत सुंदर देशभक्ति का गीत आपने सुनाया है आशा करता हमारी सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है भरत रावल जी ने याद किया अपना गुप्ता ने याद किया है किरण जी ने याद किया है वंदना जी ने याद किया है भरत रावल जी फिर फिर याद कर रहे हैं और मैसेजेस करके नए नए वॉइस को आप हमारे बीच में इस प्रोग्राम के जरिए जोड़ते हैं तो अच्छा लग रहा है उन्हें तो चलिए भरत जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपके इस प्यार के लिए और आइए आगे बढ़ते हैं फिर से मैं हिमानी जी को कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन में कभी कभी मुश्किलें आती हैं फिर भी उनसे जीतना या उनसे हमें लड़ने की क्षमता हो और हमें मुश्किलों को देखकर डरना नहीं है ये कैसे हम अपने आप के अंदर तैयार कर सकते हैं क्या करना चाहिए ऐसा इस? बनने के लिए मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए आपने होती है सर। आपको जिस भी चलना है। अगर आपने लिया चलना है आपको तो आपको चलना ही है तो तो आप कर लेंगे। लेकिन मैं दो पंखे इस बात पर भी कहना चाहूंगी पंथ क्या चलता क्या वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिसमें बिखरे शूल ना हो वह पथ क्या क्या के जिसमें ना हो नाविक की, की रास्ता ना तो चुन आ, करके आगे बढ़ते हैं तब भी मंजिल का मजाक जी जी जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताई और आपको सुनकर दो लाइने मुझे भी याद आ गई दो शब्द तसली के नहीं मिलते इस शहर में दो शब्द तसली के नहीं मिलते इस शहर में लोग दिल में भी दिमाग लिए घूमते हैं लोग दिल में भी दिमाग लिए घूमते हैं तो आइए आगे, आगे बढ़ते हुए मैं फिर से डॉक्टर बरका जी से जोड़ना चाहूँगा एक छोटा सा गीत जरूर सुनाइए हमें मोटिवेशनल जो आपके जहन में अभी हैं आप हिमानी जी को सुना तो उनके बाद आप उनके भावनाओं को समझ के एक छोटा सा मुकड़ा अंतराय सुनाइए हाँ जी हिमानी जी बहुत खूबसूरत कविताएँ सुनाइए आपने और सच में बहुत मोटिवेटिंग है कभी किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए कविताएं सच में बहुत मोटिवेटिंग है वेरी नाइस टू हियर यू एक इजाजत मूवी का कविता हैुलजार जी का कंपोज किया गुलजार जी का किया आशा जी का गाया हुआ एक गाना गा रही जी जी स्वागत है छोटी सी कहानी से बारिशों के पानी से सारी वादी भर गयी ला ला ला ला ला ला, ला। ना जाने क्यों दिल भर गया ना जाने क्यों आँख भर गई छोटी सी कहानी से बारिशों के पानी से सारी वादी भर गई ला ला ला ला ला, ला। ना जाने क्यों दिल भर गया ना जाने क्यों आग भर गई शाखों पे पत्ते थे पत्तों पे बूंदे थी बूंदों में पानी था पानी में हाँसू थे आंखों पे पत्ते थे पत्तों पे बूंदे थी बूंदों में पानी पानी में आंसू ला ला ला ला छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से सारी वादी भर गयी ला ला ला ला ला, ला। ना जाने क्यों भर गई ना जाने क्यों दिल भर गया थैंक यू वाह क्या बात बॉस डॉक्टर बार थैंक यू सो मच बॉस वॉसिंग सुनाने के लिए फिर से हिमानी जी को देखना तो चाहूँगा मैं और वर्तमान में जिस तरह की बातें चल रही हैं उन सभी चीजों को हम लोग देखते हुए एक और कविता आप सुनाइए हमें मोटिवेशनल जो आपके दिल के बहुत करीब हो आपने उसको बहुत बार पढ़ा हो हिमानी जी आ, मैंने वैसे तो कई कविताएं पढ़ी है पर मैं दो पंक्तियां आपको कहना चाहूँगी ना, ना में चल रहा है उसके मेरा देश तड़प रहा है मेरा देश रो रहा है मेरा देश हर कली है मुर्जाई सी सारा चमन रो रहा है वो भगत सिंह वो भगत सिंह का बलिदान आज हिसाब मांगता है संघर्ष का जो पाठ शहीदों ने पढ़ाया था कि किसके लिए सूरी चढ़े और क्या ये हो रहा है, मेरा देश है। मोटिवेशनल तो मैंने की बहुत सारी कविता में पढ़ती रहती हूँ एक जी, तो जी, जी. आपको सुनाना चाहूंगी स्वागत स्वागत तो पहले मैं आपको आ, कुछ पंक्तियां उसकी सुनाती हूँ जो मैथिली शरण जी गुप्त की लिखी हुई है नर हो न निराश करो मन को नो न निराश करो मन को कुछ काम करो कुछ काम करो कुछ काम क्या? करो कुछ काम करो जग में रहो कुछ नाम करो, कुछ काम करो कुछ काम करो जग में कुछ नाम करो ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो समझो जिसमें यह व्यर्थ न कुछ तो उपयुक्त करो तन को नो न निराश करो क्योंकि ये पंक्तियाँ मुझे बहुत ही पसंद है साथ ही में मुझे महादेवी वर्मा जी की कुछ पंक्तिया बहुत पसंद है mm. ah. जिससे बिछे जिस जिस हैं पावड़े पल के मैं शून्य हूँ जिससे बिछे हैं पावड़े पल के उठिन प्रस्तर में उलक हूँ जो पला है कठिन प्रस्तर में वही प्रतिबिंब जो आधार के गुरु में हूँ वही प्रतिबिंब जो आधार के गुरु में क्रम भी हूँ नाश भी हूँ अनंत विकास का क्रम भी हूँ जन की गति थी, पात्र भी मधु पात्र भी मधु भी, भी मधु पात्र भी मदु भी मधु मधु अधर भी हूं और स्मित की चांदनी भी हूँ अधर भी हूँ और स्मित की चांदनी भी हूँ मैं तुम्हारी तो रागिनी हूँ दीन हूँ मैं तुम्हारी रागिनी हूँ ये कुछ पंक्तियाँ थी जो मुझे महादेव रहा और मैथिली चरण की काम जैसे दिनकर और महादेवी वर्मा को पढ़ने को अच्छा लगता है आपको वैसे और राइटर्स में जैसे कि जो कहानियाँ लिखते हैं उनमें से किसी को आप याद करते हैं या पढ़ते हैं तो बताइए है। अच्छा, अच्छा, लेकिन फिर भी इसमें भी जैसे महादेवी वर्मा जी है इन्ही के जो संस्मरण और कहानियां होती है मुझे आ, काफी पसंद है जैसे गौरा और मैंने काफी उपन्यास पढ़े हुए हैं तो उसमें मुझे काफी सारे पसंद हैं कविताओं में एक जो लिखी गई है वो मुझे बहुत पसंद है, है। तो अच्छा भविष्य में आपको अगर कविताएं लिखनी है तो कौन कौन सी विषय को लेकर आप लिखना चाहेंगे थोड़ा सा उसके बारे बताएं। में बताएंगे मुझे कोई भी कविता लिखनी हो तो पहला तो मेरी जो भक्ति है देशभक्ति अपने मतलब राष्ट्र के लिए मैं लिखना चाहूंगी क्योंकि जिस जगह पर जन्म लिया है जो मेरा आधार है उसके लिए, लिए ना मेरे लिए बहुत सा प्रयास है एक सा योगदान है अपने देश के लिए अगर मैं इसके गुणगान के लिए जरा सा भी कुछ कह तो मैं अपने देश के लिए लिखना पसंद करूंगी इसके अलावा मैं मोटिवेशन देने के लिए लिखने का प्रयास हमेशा करती रहूंगी मैं जानती हूँ कि लि मेरी कविता लिखना सार्थक हो जाएगा यदि एक भी व्यक्ति को मेरी कविता सुनकर लगता है कि नहीं बहुत मतलब तो हाँ, अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ आप भविष्य में देशभक्ति के गीत लिखे और साथ ही साथ मोटिवेशनल कविताएं लिखे जिससे लोगों को प्रेरणा मिले और लोग अपने अंदर उत्साह पैदा करके उनका जीवन की जो दिशा है वो सही मार्ग पे आगे बढ़ते रहें उनको मोटिवेशन मिलता रहे यही हमारी शुभकामना है और मैं चाहूंगा कि जिस जगह पे आप चित्तौड़ में रहते हैं वहाँ की कुछ कहानियाँ कुछ बातें बताइए वहाँ की खूबसूरती के बारे में वहाँ की एरिया के बारे में चित्तौड़ तो तो बहुत ही ऐतिहासिक अच्छा अच्छा जगह में वैसे तो काफी कुछ सब लोग जानते हैं महाराण प्रताप की धरती के नाम से इसको जाना जाता है जिस जगह मैं रहती हूँ छोटा सा गांव है उसके तो बारे में आपको बताना क्योंकि ये काफी छोटा तो तो का उसमें एक मोड़ ऐसा आया था जहाँ पर महाराणा प्रताप की जान बचाना बहुत जरूरी था तो ऐसे में जहाँ मैं रहती हूँ सागरी इसे झालामान की नगरी कहा जाता है तो झालामान ने प्रताप का स्थान लिया था महाराणा प्रताप के बिलोंग करती हूँ उसके बाद में चित्तौड़ पैदा हुई चित्तौड़ पैदा होने के बाद में भी मुझे शहर में पैदा होने का मौका मिला तो ये मेरे लिए बहुत बहुत सौभाग्य की बात है और मैं आपको कुछ पंक्तियाँ राजस्थान के बारे में मेरी लिखी हुई दो पंक्तियां आपको नजर करना चाहूंगी परमाण गणो गुमान परमाने गण कीर्ति के मैं कीर्ति के में गांतोर है तो वीरारी है परमाने परमाने हथेलिया पर किराणा युद्ध करे रन खेता हथेलिया पर आरा थोड़ा निशान आरा थोड़ा निशान ई परमाने गणो गुमान जोहर जोहर है है कर डालो राखने जय जय जय जय जय जय जय जय जय जय राजस्थान राजस्थान राजस्थान बोलो बोलो बोलो के राजस्थान धन्यवाद बहुत सुंदर बहुत बढ़िया आपने बताया और धन्यवाद के बारे में सुनने को मिले और मैं चाहूंगा की अभी जैसे हम लोग चित्तौड़ और उसके आसपास का जो इतिहास है महाराणा प्रताप की जीवन कहानी से जुड़ी हुई है तो इन सारी चीजों को देखकर आपको जो मुख्य इतिहास के पन्नों की कौन सी बातें जो है बहुत ज्यादा आकर्षित करती या उससे काफी प्रेरणा आपको मिलती है जी महाराणा प्रताप चित्तौड़ अपने आप में केवल शब्द नहीं है कोई शहर का केवल नाम नहीं है ये अपने आप में इतिहास है सर तो के बारे में मैं क्या, क्या, क्या तो वीर है हुए हैं भामाशाह को ले लीजिए उन्होंने अपना सर्वस्व जितना भी उनके पास धन वगैरा था वो सब कुछ उन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए महाराणा प्रताप को दे दिया तो इस तरह से चित्तौड़ और सादड़ी के गुण तो मैं गाते गाते थक जाऊं, ये रात को तो भी निकल जाएगी मगर तो मैं अपनी बाणी को विराम नहीं दे पाऊंगी तो मुझे महाराणा प्रताप के जीवन की हर एक बात अच्छी लगती है और महाराणा प्रताप के ऊपर एक तो काफी अच्छी कविता लिखी है जो मुझे काफी पसंद है वो कुछ इस तरह थी कि मैं पाँच नहीं राखी ग्रण में मैं यारो भावण ने ऐसे करके उसकी कुछ पंक्तियां थी तो मुझे काफी पसंद है मगर फिलहाल मुझे कोई याद नहीं है तो मैं क्षमा चाहूंगी महाराणा सुनाइए। महाराणा प्रताप और के जीवन का तो हर एक जो भी पन्ना जो भी जानकारी मैंने पढ़ी है उससे तो मैं हमेशा अपने आपको बहुत ही सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इस धरा पर पैदा होने का मौका मिला ये ये भी मुझे लगता है की मतलब हर किसी की किस्मत में नहीं होता सही बात है हिमानी जी बहुत ही अच्छा लगा आपकी बातें सुनकर आपकी कविताओं का जो बोलने का जो ओस है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे देशभक्ति का आपने सुनाया मोटिवेशनल सुनाया और कोरोना पर जो आपने अलग दोनों चीज़ें नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों चीज़ें आपने बताई वो बड़ा सुंदर आपने पया किया है और मैं चाहूँगा कि जैसे जीवन की मोटिवेशन बहुत जगह से मिलता है चाहे जिस धरती पर आप जन्म लिया हो वहाँ से भी मिलता है और परिवार से भी हमें मिलता है। तो परिवार में सबसे ज्यादा आपको कौन अच्छा लगता है, जिनसे जी मुझे पहले मेरे पिताजी जी जी उनसे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है वो मुझे हर बार ये बताते हैं कि अपनी सोच को बढ़ा रखो हर चीज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छा छुपी हो तो मुझे अपने पिताजी से सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिलता है उसके बाद में माँ का स्थान सबके जीवन में बहुत ही जरूरी होता है कभी मुझे अवधेश भैया ने कुछ पंक्तियां कही थी कि और अगर तुम्हारे ऊपर कोई पंक्तियां लिखे तो वो सहज स्वभाव हो ऐसा करके कुछ उन्होंने शायद मैथिली शरण जी की साकेत से ये पंक्तियां मुझे सुनाई थी तो मैं कहना चाहूंगी कि माँ भी स्वयं में एक काव्य है माँ के बारे में तो जितना भी मैं कहूं उतना कम है तो माँ एक संपूर्ण काव्य है माँ ही मेरा आविर्भाव्य है धन्यवाद और इसके साथ ही तो मेरी मासी दो मासियां हैं मेरी मनीषा मेहता और साथ में किरण जी तो ये मेरी मोटिवेशन का सबसे बड़ा स्रोत है हमेशा मेरे परिवार से मुझे हर शख्सियत से कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है मैं अपने आप को बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ कि मैं बेटी हूँ मुझे नहीं लगता कि शायद बेटे को कोई भी मेरे परिवार में इतना आगे बढ़ाता लेकिन मैं बेटी हूँ इसलिए मेरा परिवार मुझे बहुत लाड़ करता है बहुत प्यार करता है मेरे परिवार में कभी ये मैंने फील नहीं किया कि मुझे किसी ने भी जरा भी ये महसूस करवाया कि तुम बेटी हो तुम थोड़ा सा डर के रहो नहीं मेरा परिवार हमेशा मेरे को हर चीज के लिए मोटिवेट करता है कि तुम बढ़ो तुम करो जब तक तुम चलोगी हम तुम्हारे साथ मेरे परिवार का हर शख्स मेरे जो भी मैं आज हूँ जो भी मैं आगे जाके बढ़ूंगी उसमें उनका श्रेय सबसे ज्यादा होगा परिवार के अलावा अगर बात करते हैं तो मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं तो वो मुझे काफी मोटिवेट करते हैं और भैया का नाम मैं सबसे पहले हर बार लेना चाहूंगी कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मुझको स्टेज तक लाया है और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ ये भी उन्हीं की कृपा है कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे आपसे दिन जुड़वाया है आपसे भी मिलवाया है <laughs> जी जी हेमानी जी बहुत अच्छा लगा आपने अपने परिवार के सभी सदस्य को याद किया और अच्छा लगा किरण जी ने मैसेज भी किया है, किया है तीज़ तीज़ तीज़ बन, तीज़ी तीज़ी आ, है जिनको आपने याद से रोटी जग बनि को पंक्तियाँ रोटी ही बन ले चीख सोयो दुख जो कविता में एक सेकंड के लिए आपको कह बहुत <laughs> बहुत मुझे दो मेहमान है और इनको मैं कहूँगा की एक जो गीत है हेमानी के लिए जरूर सुनाइए आप ऐश्वर्या जी बिल्कुल अभी जो मैं गाना गाने वाली हूँ ये हम सबके साथ ही होता है की जब हम कोई भी ऐसी कठिन परिस्थिति हमारे सामने होती है तो हम सबसे पहले जाते हैं कि भगवान जी हमें बचा लीजिए तो अभी मैं जो गाना प्रस्तुत करने वाली हूँ वो भी इसी से आधारित है कि हम भगवान जी से बोल रहे हैं कि भगवान जी अब हमसे नहीं होता आप हमें इस कठिन परिस्थिति से बचा लीजिए जैसे कि हम सब अभी बोल रहे की कोविड से हमारी रक्षा कीजिए हमें बचा लीजिए My darling, I miss you. I miss you in the dark. In life, we must go chasing. जाति में बफा मानी हदली मे अब देर नो दी छुट्टी फिल मालिक इत तो ही भरोसा इक तू ही सहारा इस तेरी में नहीं कोई हमारा ईश्वर एक पुकार सुन लेश्वर हैं दादा ईश्वर ईश्वर न देखा जाए बर्बादियों का समा उजड़ी हुई बस्ती में तड़प रहे हमसे न देखा जाए धुएं में ये रहे हैं के खड़ी कमा। में तू ही बोले जाए कहा तू ही भरोसा तू ही सहारा इस तेरी जहां में नहीं कोई हमारा ईश्वर ये पुकार सुने ले ईश्वर सुन लीश्वर दाता नालिक तो क्यों दी हमें ये सदा यहाँ है सभी के दे नफरत का जहर भरा है है हम तो क्यों दी हमें तदा। है सभी दे दे में नफरत का गहरे भरा इन्हें फिर से याद दिलाती बन जाए गुलशन फिर गुलटो भरी दुनिया के तू ही भरोसा Tere jahan mein. बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका थैंक यू सो मच ऐश्वर्या और हिमानी जी मैं चाहूंगा कि आप अपना परिचय जरूर दें आपके लिए मैसेज आए कि आप अपना परिचय जो अलग ढंग से देते हैं जरूर सुनाइए जी जी जरूर मैं अपना परिचय देना चाहूंगी खास तो करके अवधेश भैया के लिए कि नाम मेरा है ललिता की और मैं अपना नाम कविताओं रजनीरा, तो रजनीरा जो शब्द है ये मेरे पिता रजनीकांत जी मेहता और नीरा मेहता दोनों के मिश्रण से बना है दोनों के नाम के मिश्रण से क्योंकि आखिर मैं भी उन्हीं दोनों की जनी हूँ तो ये रजनीरा नाम उन्हीं से मिला है मुझे नाम मेरा है जो में प्रेमललिता की छाया हैेमया दूर भूमि अच दरा पे जो आए जाला मन बन लड़ जाऊ जो आए तो आने आने पे आए तो आने पे आए तो आने आए बन लड़ पे पे पे तो तो तो ने ने रानी रानी अपनी सामने मैंने अपना हिमानी मेहता बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अच्छा लगा आपसे बातें करके और आपकी कविताओं को सुनकर आपका परिचय सुनकर हमें भी बहुत खुशी हुई है और हमारी ओर से रेडियो मधुबहन की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएँ और ऐसी आप लिखते रहें और हमारे इस मंच पर आकर आप कविता बयां करें और लोगों को सुनाएं और उनके अंदर एक मोटिवेशन भरे ऐसी हमारी शुभकामनाएं है जरूर जरूर स्वागत है आपका आप दिन दोगुनी रात चौगनी तरक्की करे ऐसी हमारी शुभकामनाएं है और आईये आखिरी में जाते जाते अगर डॉक्टर बरका जी जुड़ गए हैं तो एक छोटा सा गीत जरूर हिमानी जी के लिए सुनाइए जी, जी, हिमानी जी के लिए आज मैंने गुलजार जी के गीत लेकर आई हूँ जी तो गुलजार जी के शर्बत क्या हुआ एक लला जी का गाया हुआ गीत सुना रही हूँ आपको तुम्हें मुझका तुम्हे हो नहा इतना यकीन है मुझे प्यार तुमसे नहीं है नहीं है मुझे प्यार तुमसे नहीं है नहीं है तुम्हे हो नहा मुझ इतना यकीन है मुझे प्यार तुमसे नहीं है नहीं है मगर मैंने ये राज अब तक न जाना कि प्यारी क्यों प्यारी है बातें तुम्हारी मैं क्यों तुमसे मिलने का ढोलो बहाना तुम्हें मैंने चाहा कभी छू के देखो कभी मैंने चाह तुम्हें पास लाना मगर फिर भी इस बात की है मुझ प्यार नहीं है नहीं है मुझ प्यार तुमसे नहीं है नहीं है तुम्हें हो न हो मुझका तो नायकी है Thank you. <laughs> so voice यू थैंक यू सो मच डॉक्टर बरखा जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और डॉक्टर बरखा एंड अश्वरी राय बहुत बहुत आपको धन्यवाद शुक्रिया आप लोग आए और कार्यक्रम के अंदर बीच बीच में इंटरवल्स लेने का एक मौका आपने दिया हमें और बहुत सुंदर सुंदर गीत आप हिमानी जी के लिए पेश किया है हिमानी जी फिर से एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल करते हैं और ये चंद तालिया आपके लिए खास और ऐश्वर्या एंड बरका जी के लिए भी हमारी और से ढेर सारी खुशियां ढेर सारा प्यार और ये चंद तालियां और हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी बहुत बहुत नमन और उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता रहे और सभी जिन्होंने भी मैसेज किया उन सभी को बहुत बहुत दिल से नमन करते हैं स्वागत करते हैं उनका खलीफेट तो मिलते हैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाए करते हैं तो है, बातें मुलाकातें